अब 33वां सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर और सभापति का प्रकाश किया है भावार्थ यहां श्लेष अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि संसार में अविद्या का नाश तथा विद्या के दान से जो उत्तम उत्तम धनों को बढ़ाता है उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उपासना करके उसी से शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ावें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 जैसे शीन अर्थात वेगवान पक्षी अपने पहले सेवन किए हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानांतर से चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी के बनाए इस संसार के सूर्य आदि लोकों के दृष्टांतों से ईश्वर का निश्चय करके उसी की प्राप्ति करें क्योंकि जितने इस संसार में रचे हुए पदार्थ हैं वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं और रचने वाले के बिना किसी जड़ पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के बिना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिए बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं उनको यह बड़ा अज्ञान क्योंकर प्राप्त होता है अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूर वीर के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है राजा को चाहिए कि जैसे वैश्य गौओं का पालन तथा चराकर दुग्धधारिकों से व्यवहार सिद्ध करता है और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सब लोकों में बड़े सूर्य लोक की किरणें बाण के समान छेदन करने वाली सब पदार्थों में प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे पहुंचाकर सब पदार्थों को रस सहित बनाकर सुख सिद्ध करती है इसके समान वह भी प्रजा का पालन करे अगले मंत्र में इंद्र शब्द से उसी के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जैसे ईश्वर शत्रुओं से रहित है तथा सूर्य लोक भी मेघ से निवृत्त हो जाता है वैसे ही मनुष्यों को चोर डाकू वा शत्रुओं को मार और धन वाले धर्मात्माओं की रक्षा करके शत्रुओं से अवश्य रहित होना चाहिए अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूरवीर के काम का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य दिन पृथ्वी और प्रकाश का धारण तथा मेघ रूप भयंकर अंधकार का निवारण करके वृष्टि द्वारा सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है वैसे ही मनुष्यों को उत्तम उत्तम गुणों का धारण और खोटे गुणों का त्याग धार्मिकों की रक्षा और अधर्मी दुस्त मनुस्यों को दंड देकर विद्या, उत्तम सिक्षा और धर्मो पदेश की वर्सा से सब प्राणियों को सुख दे के सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिए। फिर उसका क्या कारे है यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य शरीर और आत्मबल वाले शूर वीर धार्मिक मनुष्यों को सेना अध्यक्ष और सर्वथा उत्तम सेना को संपादन करके जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं तभी जैसे सिंह के समीप से बकरी और मनुष्यों के समीप से मनुष्य और सूर्य के ताप से मेघ के अवयव नष्ट होते हैं वैसे ही उक्त वीर के समीप से शत्रु लोग सुख से रहते और पीठ दिखाकर इधर-उधर भाग जाते हैं इससे सब मनुष्यों को इस प्रकार का सामर्थ संपादन करके राज्य का भोग करना चाहिए फिर अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूर वीर के काम का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को युद्ध के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने चाहिए पहले अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्ट आनंद तथा दुषतों का बल वा उत्साह भंग नित्य करना चाहिए जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करके उस मेघ के अंधकार निवारण के लिए प्रवृत्त होता है वैसे सब काल में उत्तम कर्म वा गुणों के प्रकाश और दुष्ट कर्म दोषों की निवृत्ति के लिए नित्य यत्न करना चाहिए फिर अगले मंत्र में इंद्र के कृत्यों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे परमेश्वर ने सूर्य के साथ प्रकाश आकर्षण आदि कर्मों का निबंध किया है वैसे ही विद्या धर्म न्याय शूर वीरों की सेनादि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस पृथ्वी के राज्य का नियोजन किया है भावाख इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य लोक सब पृथ्वी व्याद मूर्तिमान लोकों का प्रकाश आकर्षण से धारण और पालन करने वाला होकर मेघ और रात के अंधकार को निवारण करता है वैसे ही हे मनुष्यों आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खों की मूर्ता छुड़ा और दुष्ट शत्रुओं को शिक्षा दिलाकर बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य के तेज रूप स्वभाव और प्रकाश के सदृश कर्म कर और सब शत्रुओं के अन्याय रूप अंधकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करें क्योंकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कभी नहीं होता इससे सबको छलाद दोष रहित विद्वान हो के शत्रुओं की माया में ना फंस के राज्य के पालन के लिए अवस्य उद्योग करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जैसे बिजली द्वारा मेग को मार कर पृथ्वी पर गिराई हुई वृष्टि यव आदि अन्नों को बढ़ाती और नदी तदाक समुद्र के जल को बढ़ाती है वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार के शुभ गुणों की वर्षा से प्रजा सुख शत्रुओं का मारण और विद्या वृद्धि के उत्तम गुणों का प्रकाश करके धर्म का सेवन करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे बिजली पयवों को भिन्न-भिन्न और जल को वर्षाकर सबको सुखयुक्त करती है वैसे ही सब मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शिक्षा युक्त सेना से दुष्ट गुण वाले दुष्ट मनुष्यों को उपदेश दे और शस्त्र अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं का निवारण कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरंतर किया करे फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे बिजली मेघ के औयवों बादलों को तीक्ष्ण वेग से छिन्न-भिन्न और भूमि में घेरकर उसको वश में करती है वैसे ही सभा सेना अध्यक्ष को चाहिए कि बुद्धि शरीर बल वा सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्न-भिन्न और शस्त्रों के अच्छे प्रहार से पृथ्वी पर गिराकर अपनी सम्मति में लावे फिर अगले मंत्र में इंद्र के कृत्य का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे सूर्य लोक अपनी किरणों से पृथ्वी पर मेघ को गिराकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है वैसे ही हे सभाधि तुभी सेना शिक्षा और शस्त्र बल से शत्रुओं को अस्त व्यस्त कर नीचे गिरा के प्रजा की रक्षा निरंतर किया कर फिर इंद्र का क्या कृत्य है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य अंतरिक्ष से मेघ के जल को भूमि पर गिरा के सब प्राणियों के लिए सुख देता है वैसे सेना अध्यक्ष आदि लोग दुष्ट शत्रुओं को बांधकर धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करके सुखों का भोग करें और कराएं इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध के वर्णन तथा उपमान उपमेय अलंकार वा मनुष्यों के युद्ध विद्या के उपदेश करने के पिछले सुक्तार्थ के साथ इस सुक्तार्थ की संगति जानी चाहिए यह तीसरा वर्ग 33वां सुक्त समाप्त हुआ अब 34वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में अश्व के दृष्टांत से कारीगरों के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे रात्रिवा दिन की क्रम से संगति होती है वैसी संगति करें जैसे विद्वान लोग पृथ्वी विकारों के यान कला कील और यंत्रादिकों को रचकर उनके घुमाने और उनमें अज्ञाद के संयोग से भूम समुद्र वा आकाश में आने जाने के लिए यानों को सिद्ध करते हैं वैसे ही मुझको भी विमानादयान सिद्ध करने चाहिए क्योंकि इस विद्या के बिना किसी के दारिद्र्य का नाश वा लक्ष्मी की वृद्धि कभी नहीं हो सकती इससे इस विद्या में सब मनुष्यों को अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए जैसे मनुष्य लोग हेमंत में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं वैसे ही सब प्रकार कील कला यंत्र से यानों को संयुक्त रखना चाहिए